ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जातक कथा जिसका शीर्षक है चक्री उसका नाम चक्री था वह एक वणिक था धन का व्यापार करता था दीनों और अभावग्रस्तों को चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपया उधार दिया करता था चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपया उधार देने के कारण ही लोग उसे चक्री कहते थे चक्री अपने डबरे में अत्यधिक प्रसिद्ध था लोग प्रसिद्ध होते हैं दान पुण्य करने के कारण पर चक्री, चक्री प्रसिद्ध प्रसिद था अपनी ब्याज खोरी के कारण जिस प्रकार अनाज, अनाज में घुन लगने पर, पर वह भीतर ही भी भीतर भी भी भी भी भी अनाज, अनाज के दाने को चाट जाता है उसी प्रकार चक्री का ब्याज भी मनुष्यों को भीतर ही भीतर चाट जाता था हृदय का रक्त और मांस पिंड समाप्त हो जाता था पर चक्री के प्याज के कीड़े की भूख शांत नहीं होती थी वह जिस ओर से निकल जाता था लोग कांप जाते थे। पर फिर भी लोग उसके पास आते थे उसके सामने हाथ पसारते थे आवश्यकताओं से पीड़ित मनुष्य मृत्यु के समक्ष जाते हुए भी भयभीत नहीं होता चक्री दिन रात अपने ब्याज के धर्म में लगा रहता था ब्याज ही उसका ईश्वर था ब्याज ही उसका धर्म था और ब्याज ही उसकी, उसकी मुक्ति थी जिस प्रकार कोई अनन्य भक्त ईश्वर के नाम की माला जपा करता है उसी प्रकार चक्री आठों या ब्याज की माला जपा करता था रात का समय था चक्री गहरी नींद में सो रहा था सहसा काशा वस्त्र पहने एक बौद्ध भिक्षु उसके समक्ष आकर खड़ा हो गया बोला चक्री मुझे 500 सौ चाहिए दोगे चक्री ने उत्तर दिया क्यों नहीं दूंगा पर चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा भिक्षु ने कहा जानता हूँ जान, जान करके भी तुम्हारे पास आया हुआ चक्री कुछ कहने जा रहा था कि उसकी नींद टूट गई। नींद टूटने पर, पर, पर भिक्षु तो अदृश्य हो गया पर उसकी पर बात चक्री पर, पर के मन में गूंजने लगी भिक्षु पाँच सौ रूपए उधार लेने आया था चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा था पर न जाने कहा अदृश्य हो गया बड़ा घाटा हुआ व्यापार में 500 रुपए लेता तो कम से कम दो हजार हो ही जाते। अगर कहीं वह भिक्षु जागृत अवस्था में आ जाता तो क्या कहना था चक्री को फिर नींद नहीं आई वह पूरी रात भिक्षु के कर्ज के संबंध में सोचता रहा सोचता हुआ अपने ब्याज का हिसाब लगाता रहा लोभी मनुष्य का मन लोभ छोड़कर और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता प्रभात हो गया था सूर्य की किरणें निकल आई थी चक्री स्वप्न के भिक्षु के संबंध में सोचता हुआ जब उठा और बाहर निकला तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु खड़ा था सिर घुटा हुआ था कंधे पर आरोप और हाथ में पात्र था मुखमंडल ऐसा चमक रहा था मानो सवेरी का सूर्य चक्री चकित दृष्टि से भिक्षु की ओर देखने लगा वैसा ही मुखमंडल वैसी ही आंखें और वैसा ही घुटा हुआ सिर चक्री भिक्षु की ओर देख ही रहा था कि वह बोल उठा चक्री मुझे 500 सौ की आवश्यकता है दोगे चक्री के मन का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया यह भी स्वप्न के भिक्षु की भांति 500 सौ उधार मांग रहा है कैसी अद्भुत बात है जो भिक्षु स्वप्न में दिखाई पड़ा था वह जागृत अवस्था में भी आ गया था चक्री चकित दृष्टि से भिक्षु की ओर देखता हुआ बोला क्यों नहीं दूंगा पर ब्याज चक्रवृद्धि लूंगा भिक्षु ने सोचते हुए कहा जानता हूँ जान करके भी तुम्हारे पास आया हुआ चक्री के मन का आश्चर्य आकाश छूने लगा अरे यह तो बिल्कुल स्वप्न के भिक्षु की ही भांति बातें कर रहा है स्वप्न के भिक्षु ने तो यही कहा था जानता हूँ जान करके भी तुम्हारे पास आया हुआ जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट होने लगता है उसी प्रकार भिक्षु के दर्शन मात्र से ही चक्री के हृदय का अंधकार नष्ट हो गया उसे अपने भीतर अपना असली रूप दिखाई देने लगा उसने अपने असली रूप के आईने में देखा वह अपने चक्रवृद्धि के कीड़े द्वारा जिन लोगों के हाड़ मांस खा रहा है वे सब उससे अलग नहीं है उसी के रूप हैं। वह यहाँ सोचकर व्याकुल हो गया कि क्या वह अपने आप से ही चक्रवृद्धि ब्याज लेता रहा चक्री मन ही मन छटपटाने लगा यहाँ कैसा चमत्कार है कैसी माया है यह सब उसी बौद्ध भिक्षु के कारण हुआ है इसी ने मेरे मन को कहा से कहाँ पहुंचा दिया है यह कौन है कौन है ये भिक्षु चक्री भिक्षु की ओर बढ़ा वह अपने मन, मन की छटपटाहट से, से छुटकारा पाने के लिए अपना मस्तक भिक्षु के चरणों पर रगड़ना चाहता था पर भिक्षु ने अपने पैर, पैर हटा लिए। उसने चक्री की ओर देखते हुए कहा तुम्हें तो ब्याज चाहिए ना? चक्री के हृदय के तार झनझना झंझनाओ उसके मन की प्यास और बढ़ गई। वह आकुलता भरे स्वर में बोला नहीं नहीं महाराज मुझे ब्याज नहीं चाहिए मैं बिना ब्याज के ही आपको पाँच सौ दे सकता हूँ बस बस मुझे अपने चरण छूने दीजिए चक्री भिक्षु के चरणों को छूने के लिए पुनः आगे बढ़ा पर भिक्षु ने फिर अपने चरण हटा लिए। चकरी बोला, बोला महाराज मैं एक हजार रूपए बिना ब्याज के आपको दे सकता, सकता हूँ कृपा करके बार मुझे बार अपने चरण छूने दीजिए पर भिक्षु ने फिर अपने, अपने चरण हटा लिए चकरी के मन की प्यास बढ़ती चली गई जो जो प्यास बढ़ती गई त्यों त्यों वह रुपए की संख्या बढ़ाता चला गया उसने अपना संपूर्ण धन भी देने की बात कही पर भिक्षु ने उसे अपने चरण छूने नहीं दिए उसने कहा चक्री जब तक तुम सबको अपने ही समान नहीं समझोगे और जब तक लोभ नहीं छोड़ोगे मेरे चरण तक नहीं पहुंच सकते भिक्षु अपने कथन को समाप्त करता हुआ अदृश्य हो गया चक्री के मन की आकुलता और अधिक बढ़ गई। और इतनी अधिक बढ़ी कि वह सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गया वह सिर मुंडा कर कंधे पर चिवर रखकर हाथ में पात्र लेकर जगह, जगह जगह घूमने लगा प्रचार करने लगा सबको अपने ही समान समझो लोभ को त्याग दो सुख और शांति का यही एक रास्ता है सुनते हैं स्वयं भगवान बुद्ध ने ही चक्री को पाप के पंख में फंसा हुआ देखकर उस पर दया की थी उन्होंने ही स्वप्न और जागृत अवस्था में उसके सामने प्रकट होकर उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश पैदा किया था अभी आप सुन रहे थे जातक तथा चक्री वाचक स्वर भारती परिमल